अथ सत्संगरत्न शिष्य पूर्व सुने अर्थ को अपना दृढ़ निश्चय करने के वास्ते पूछता है हे भगवान आपने अनेक प्रकार के दृष्टांत और सिद्धांत कहके आत्मा को सर्वगुण और धर्मों से रहित सुख रूप कथन किया इसी से क्रिया का निषेध किया और स्वयं प्रकाश होने से सर्ववृत्तियों का भी निषेध किया है इस रीति से आत्मा को सुखरूप और स्वयं प्रकाश कथन किया सो मैंने भली प्रकार से जाना और आपने कहा कि वह आत्मा तू ही है इस बात को मैं कैसे निश्चय करूं कि मैं ही सुखरूप और स्वयं प्रकाश हूं और प्राप्त वस्तु की प्राप्ति में किसी भी क्रिया को कथन नहीं किया किंतु कहा कि उसका ज्ञान होना ही प्राप्ति है इस प्रकार जो आपने कहा उस पर से मैं जानना चाहता हूं कि उसका ज्ञात होना कैसे संभव है सो आप कृपा करके बताइए गुरु बोले हे शिष्य यह बात तो हमने पूर्व भी कही थी कि जब तू सतशास्त्र और सत्संग रूपी दरवाजा में दाखिल होगा तब तेरे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी चोट लगेगी और वैसी दशा में तू बच्चे की तरह चिल्लावेगा यह सुन शिष्य बोला हे भगवान मेरी बुद्धि अल्प है मैं थोड़े में नहीं समझ सकता हूं आप विशेष प्रकार से समझाइए सत्संग किसको कहते हैं सतशास्त्र कौन से हैं सत्संग का कारण और स्वरूप क्या है उसका फल किस प्रकार होता है उसकी अवधि क्या है और जिस शास्त्र को आप सत कहते हो उसमें सतपना क्या है क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई भी अनात्म वस्तु सत नहीं है ऐसा जो आपने कहा था उस पर से ये शंकाएं उत्पन्न हुई है गुरु कहते हैं हे शिष्य यद्यपि आत्मा से भिन्न कोई भी अनात्म वस्तु सत्य नहीं है तथापि सत्यता दो प्रकार की होती है एक तो व्यावहारिक सत्यता और दूसरी पारमार्थिक सत्यता पारमार्थिक सत्यता तो वेद में नहीं है परंतु व्यावहारिक सत्यता वेद में है जैसे सत्यवचन कहने वाले को सत्यवादी कहते हैं तैसे ही सत वस्तु प्रतिपादन करने वाला वेदांत शास्त्र है इससे उसको सत कहा है और वेदांत शास्त्र से भिन्न जो पांच न्याय वैशेषिक आदिक शास्त्र हैं, सो द्रव्य गुण प्रमाण प्रमेय आदिक अनात्म पदार्थों का ही कथन करते हैं इसी से वे सत्य नहीं कहे जाते हैं जैसे कोई छह पुरुष किसी मंदिर में दर्शन करने को गए थे उसमें पांच तो अंधे थे और एक काना था वे नीचे लिखे अनुसार दर्शन करने लगे अंधों ने कहा कि पुजारी जी हमको नेत्र से दिखता नहीं है इसलिए ठाकुर जी का हमारे हाथ से स्पर्श कराई तब पुजारी ने बता दिया कि ये ठाकुर जी हैं वे पांचों अंधे हाथ लगाए लगाए कि ठाकुर जी का स्पर्श करने लगे एक का हाथ अंगुली के लगा दूसरे का पंजे के लगा तीसरे का पैरों के लगा चौथे का धड़ के लगा और पांचवे का सिर के लगा इस रीति से जिसका जहां जहां हाथ लगा था उसने वैसा ही ठाकुर जी का स्वरूप निश्चय किया और काने ने तो जैसा ठाकुर जी का स्वरूप था वैसा ही जान लिया जब वे इस प्रकार दर्शन करके मंदिर से बाहर आए तब आपस में कहने लगे कि भाई ठाकुर जी का कैसा स्वरूप था एक ने तो अंगुली जैसा ही बताया दूसरे ने पंजे जैसा बताया तीसरे ने डंडे जैसा बताया चौथे ने सारंगी जैसा बताया और पांचवे ने गोले जैसा बताया वे इस प्रकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बकने लगे तब उनके परस्पर विवाद हो गया उस समय छठा जो काणा था उनकी बातें सुन सुन के हंसता रहा क्योंकि वे पांचों ही वृथा भक्ते थे ऐसे ही ये जो पांच शास्त्र हैं, सो अंधों के समान है छठा जो वेदांत है सो काणे के समान है क्योंकि जैसे काणे को ठाकुर जी का यथार्थ ज्ञान था और वे अंधे किसी एक अंग को ही ठाकुर जी कहते थे तैसे ही पांचों शास्त्र हैं कोई तो अन्नमय कोश या जो स्थूल शरीर है उसी को आत्मा कहते हैं और कोई प्राणमय को, कोई मनोमय को, कोई विज्ञानमय को और कोई आनंदमय कोश को ही अपना आत्मा कहते हैं इस प्रकार तीन शरीर और उनमें जो पंच कोश है वे किसी एक अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि करके नाना प्रकार के विवादों से उन अंधों की तरह क्लेश को ही प्राप्त होते हैं जैसे काणा ठाकुर जी के यथार्थ स्वरूप को जानता है सो उन अंधों की बात को सुन के हंसता है वैसे ही अन्नमय आदि कोश को आत्मा मानकर अन्यथा बगते हुए सुन के हंसी आती है और जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही सच्चितानंद स्वरूप से जो शास्त्र कथन करता है वही उसमें सत्पना है इसी प्रकार जो पुरुष सत वचन बोलने वाला होता है उसकी बात सुन के संशय दूर हो जाता है तैसे ही आत्मवस्तु में जो कुछ भी संशय हो वह वेदांत शास्त्र के बारंबार श्रवण करने से निवृत्त हो जाता है और जो नित्य प्राप्त आत्मा है उसकी स्मृति हो जाती है उसी को ज्ञात कहते हैं इसी से वेदांत शास्त्र को सत कहा है परंतु उसको काणा भी कहते हैं, क्योंकि केवल वेदांत के पढ़ने से परोक्ष ज्ञान होता है परंतु जब गुरु मुख से वेदांत के अर्थ का श्रवण होता है तब दोनों से ही आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है इस प्रकार दूसरा नेत्र गुरु है और जो तू यह बात कहे गुरु किसको कहते हैं तो सुन वेद शास्त्र में कुशल है आत्म ब्रह्म स्वरूप आख तले आने नहीं चाहे हो य भूप का भू एक अखंडित आत्मा करे यही उपदेश देश काल अरुवस्तु का जामे नाही स्पष्ट है परंतु भाव यह है कि वेद शास्त्र के जानने में चतुर हो और आत्मा को ब्रह्म रूप करके जानने वाला हो और निष्प्रही हो चाहे कोई राजाओं का भी राजा हो तो उसे भी नेत्र के नीचे नहीं लावे जिज्ञासुजनों को यही उपदेश करे कि तू चेतन आत्मा एक है अखंड है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है इस प्रकार जिज्ञासु पुरुषों की बुद्धि में नाना प्रकार के जो भेद रूपी पक्षी बैठे हों उनको ज्ञान रूपी ताली बजा करके तत्काल उड़ा देवे और सतमार्ग में चलावे सो सतगुरु कहलाता है ऐसे सतपुरुषों का संग और सतशास्त्र का विचार जो नित्य प्रति करते हैं उनके कल्याण होने में क्या संशय है वे तो सदा ही कल्याण रूप है आप स्वतः संसार समुद्र से तरते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं जैसे नौका आप तरती है और अन्य को तार देती है ऐसे सतशास्त्र के विचार और ऐसे महापुरुषों के संग का ही नाम सत्संग है सत्संग के कारण आदि के संबंध में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तू अब श्रवण कर जब मनुष्य को किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म भोग देने के अर्थ सन्मुख होते हैं तब उसके अंतकरण में शुभ वासना उत्पन्न होती है उस वासना के अनुसार जो पुरुषार्थ किया जाता है वही पुरुषार्थ सत्संग का कारण होता है और सतशास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में चित्त की स्थिति होना सत्संग का स्वरूप है वारंबार उसी सत्वस्तु का खतम करना उसी का चिंतन करना उसी को परस्पर विचार करके अधिकाधिक जानना यही सत्संग का स्वरूप है निष्काम कर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत जो साधन साध्य पदार्थ प्राप्त होते हैं सो सत्संग का फल है और सत्संग की अवधि तो कुछ है नहीं परंतु जब तक कंठ में प्राण रहे वहां तक अथवा विदेह मोक्ष पर्यंत सत्संग अवश्य ही करना चाहिए फिर आप ही अवधि हो जाएगी यही उसकी अवधि है जब इस प्रकार कारण को स्वरूप को और उसके फल तथा अवधि को जानकर नित्य प्रति सत्संग करेगा तब दीर्घ काल के अभ्यास से उस सत वस्तु का ज्ञान तेरे को होगा क्योंकि सत्पुरुषों में और सतशास्त्र में यही सत्पना है कि अपने सहित जितना स्थूल और सूक्ष्म पसारा है उसको मिथ्या करके जनाते हैं और जो चेतन आत्मा है उसे सत रूप करके कथन करते हैं यही सत्यवादीपना उनमें होने से वे सत कहे जाते हैं सतशास्त्र के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ जो वस्तु का यथार्थ कथन नहीं करते हैं सो सभी असत कहे जाते हैं ही जो का उपदेश करने वाला गुरु है, उससे भिन्न जो कंठी माला के बांधने वाले और कान में पूंक मारने तथा मंत्र यंत्र के सुनाने वाले और चोटी काट के गेरुए कपड़े रंगने आदि नाना प्रकार के चिन्हों वाले हैं सो सब असत गुरु कहे जाते हैं उनका संग करने से जीव इस संसार समुद्र में तैर नहीं सकता क्योंकि काट के संग में लोहा तैर जाता है परंतु लोहे के संग लोहा नहीं तैरता। इसी प्रकार से वे तो आप ही काम क्रोध लोभ मोह रूप लोहे समान भार को प्राप्त हो रहे हैं दूसरे को कैसे तिरावेंगे इससे जो पुरुष ऐसे गुरु का संग करेगा सो कुत्ता कान फड़क न्याय को कैसे प्राप्त होगा सो दिखाते हैं एक गृहस्थी ऐसा था कि अपने हाथों से कुछ काम उसने नहीं किया और उसके भाई पिता आदि जो कमाई करके उसका पालन पोषण करते थे सो देव योग से हैजे की बीमारी चलने से सारे मर गए तब उस पुरुष ने अपने मन में विचार किया कि कमाई तो होवे नहीं और खाने को दोनों वक्त चाहिए इसलिए कोई ऐसा हुनर धंधा करना चाहिए कि जिससे तकलीफ नहीं होवे और खाने पीने का काम चल जावे उसने सब कामों को अपने मन में विचारा तो सभी में उसको तकलीफ दिखाई दी परंतु मांगना उसको सुगम मालूम हुआ तब बाबा का स्वांग बनाकर नजदीक के ग्रामों में जाके मांग लाने लगा फिर लोगों में जान पहचान भी हो गई तब तो गंडा गोली भी करने लगा और चेली चेला भी बहुत से हो गए कुछ चेले कहने लगे कि महाराज आप काहे को तकलीफ उठाते हो वहीं एक बहुत अच्छा मकान बनवा दिया और महाराज उसमें रहने लगे फिर और भी चेले बहुत से हो गए और खूब ही आनंद के तार बजने लगे कोई तो पुत्र की इच्छा करके उनकी सेवा करे और कोई धन की कामना करके सेवा करे इस प्रकार जब गाड़ा गुड़कने लगा तब उन चेलों में कोई पुरुष परमार्थ के भी जिज्ञासु थे उन्होंने महाराज से पूछा कि हे भगवान इस दुख रूप संसार से यह जीव किस प्रकार मुक्त हो सकता है यह बात आप कृपा करके हमारे को बताइए तब वे कहने लगे कि भाई अभी तो तुम्हारी जवान उम्र है बच्चे बच्चियों का विवाह करो फिर तुमको बता देंगे अभी क्या जल्दी है तब उन चेलों ने काल पाके फिर पूछा कि महाराज अब तो कुछ बताओ उम्र तो बीती जाती है तब बाबा ने कहा अरे तुम ऐसी जल्दी काहे को करते हो बेटों के बहु आने दो और पोते पोती होने दो इस प्रकार वो लपोट शंख वाली बातें करता रहा अंत में देवयोग से उस बाबा का शरीर शांत हो गया तब कुत्ते की योनी को प्राप्त हुआ उसके जिज्ञासु चेलों को गुरु से मिलने की कामना थी वे भी मर के कुत्ते ही हुए गुरुजी तो पहले से ही हार चापते फिरते थे वे चेले गुरुजी को मिलकर कहने लगे कि महाराज आप और हम कौन गति को प्राप्त हुए हैं अब तो कुछ बताओ तब वह कान हिला कहता है अरे मैंने तो खाने पीने के लिए स्वांग मनाया था और कुछ भी जानता नहीं था तब वे चेले कहने लगे कि धिक्कार हो तेरे को क्योंकि तू आप भी डूबा और हमें भी डूबाया इसी पर कहते हैं झूठे गुरु के आसरे डूब गए बहुजीव सच्चा सत गुरु से ये जा से पावे पी झूठे गुरुआ मरी गए हो गए भूत मसान सच्चे गुरु से पाइ सत का ज्ञान जब इस प्रकार सदगुरु और सतशास्त्र का विचार और महापुरुषों का संग कोई करता है तब वह जीव कल्याण का भागी होता है जो तिरी गए तिर गे जेते अब तिरते हैं कहु रुके ते सो सब साधु संगति से जानो दूजा और मुशावन मानो इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं है जिस किसी के घर की बुद्धि होती है वह थोड़े ही में समझ लेता है और उसके समझने के लिए एक कुंडलियां लिखते हैं सत संगति महिमा कही लीज यही प्रसाद हम कह तुम सुनया इसको रखना याद इसको रखना याद द काहू से न की जय जो कोई साधु मिले संगवाहू का की जय लो भी लम्पट लाल इनसे रहना गुप्ता नंद निज रूप लखी सदा एक सदा एक भरपूर हे शिष्य तेरे को कर्ता बुद्धि है इसी से तुझे आत्मा में कर्तव्य भ्रांति हो रही है जब तू और सर्व क्रिया का त्याग करके एक सत्संग को ही करेगा तो उससे तेरी कर्तापने की भ्रांति मिट जाएगी और आत्मा को ब्रह्म रूप करके अपने आप ही जानेगा कि वह कर्ता क्रिया कर्म से रहित है श्री सत्संग रत्न समाप्तम